विवेकानंद साहित्य पत्रावली रोम एक ही दिन में तो बना नहीं यदि तुम रुपये भेजकर मुझे कम से कम छह महीने यहाँ रख सको तो आशा है कि सब ठीक हो जाएगा इस बीच जिस किसी सहायता से मेरा जीवन निर्वाह हो सके उसे ढूंढ निकालने के लिए भरसक सचेष्ट हूँ यदि मैं अपने निर्वाह के लिए कोई उपाय ढूँढ सका तो तुम्हें तुरंत उतार दूँगा पहले मैं अमेरिका में प्रयत्न करूँगा यहाँ विफल होने पर इंग्लैंड में यदि वहाँ भी सफल न हुआ तो भारत लौट आऊँगा तथा ईश्वर के दूसरे आदेश की प्रतीक्षा करूँगा रामदास के पिता इंग्लैंड गए हैं वे घर लौटने के लिए आकुल हैं वे दिल के बड़े अच्छे हैं केवल बाहरी बर्ताव में बनिए का सा रुखापन है चिट्ठी पहुँचने में बीस दिन से ज़्यादा लगेंगे न्यू इंग्लैंड में अभी से इतना शीत है कि हर रोज शाम सवेरे आग जलानी पड़ती है कनाडा में ठंड और भी अधिक पड़ती है वहां पर ऐसे मामूली ऊंचे पहाड़ों पर भी मैंने बर्फ गिरते देखी जैसे कि और कहीं मेरे देखने में नहीं आई इस सोमवार को मैं फिर सालेम में एक बड़ी महिला सभा में व्याख्यान देने जाने वाला हूँ उससे और भी अनेक सभा समितियों से मेरा परिचय हो जाएगा इस तरह मैं धीरे धीरे अपना मार्ग प्रशस्त कर सकूंगा परंतु ऐसा करने के लिए इस अत्यंत महंगे देश में बहुत दिन ठहरना पड़ेगा भारतीय सिक्के का विनिमय मूल्य चढ़ जाने से यहाँ के लोगों के मन में बड़ी आशंका हो गई है बहुत से कारखाने भी बंद हो गए हैं इसलिए तत्काल यहाँ से सहायता पाने की आशा करना व्यर्थ है मुझे और कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी अभी अभी मैं दर्जी के पास गया था जाड़े के कपड़ों के लिए ऑर्डर दे आया उसमें दो रुपये या उससे भी अधिक खर्च लगेगा फिर भी ये बहुत अच्छे कपड़े न होंगे कुछ भले लगेंगे बस यहाँ की महिलाएं पुरुषों की पोशाक के बारे में बहुत ही बारीक नज़र रखती हैं और इस देश में उनकी प्रभुता है पादरी लोग इनसे खूब रुपया निकाल लेते हैं हर वर्ष ये लोग रमाबाई की खूब सहायता करती हैं यदि तुम लोग मुझे यहाँ रखने के लिए रुपया ना भेज सको तो इस देश से लौट आने के लिए ही कुछ रुपया भेज दो तो। यदि इस बीच मेरे अनुकूल शुभ खबर होगी तो मैं लिखूंगा या तार से सूचित करूंगा समुद्री तार भेजने में प्रति शब्द चार रुपये लगते हैं तुम्हारा विवेकानंद